आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहो नाइनटी पॉइंट नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है संडे के दिन आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं और इसमें अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पाटिल जी हैं जिनसे हमने पहले भी बात की थी और एक वैज्ञानिक है साइंटिस्ट हैं रिसर्चर हैं और काफ़ी समय से जो है फार्मर्स से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं और पिछले कई समय से हमने ये चीज़ें देखा कि काफ़ी रिसर्च इन्होंने पहले काजू पर किया था फिर जंगल पर किया फिर उसके बाद अभी कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हम लोग उनसे जानकारी लेंगे अभी वर्तमान में एज ए एक किसान का बेटा होने के नाते के इतने हायर पोजीशन पे जा सकता है ये एक जीता जागता मिसान है डॉक्टर पाटिल जी और ये आज वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक अच्छे पोजीशन पे है जहां पर ख़ास एग्रीकल्चर का जो एडवाइज़र कमेटी है उसमें उन्होंने पोजीशन हासिल की है और वहाँ पर किसानों का कल्याण कैसे हो किसानों का भला कैसे हो किसानों को किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए और किसान किस तरह से एग्रीकल्चर में अपने आप को एक प्रोफेशनल एग्रीकल्चर के रूप में काम करे और अपना जो है इनकम उनका डबल कैसे हो और वो एकदम सशक्त जनरल जो पब्लिक अपना काम कर रहे हैं ड्यूटी कर रहे हैं उसी तरह फार्मर भी उनसे थोड़ा आगे जा सके इसके लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है एज ए किसान का बैठा होने के नाते किसानों के लिए इतना कुछ करना ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और हमें खुशी होती है जब भी इस तरह की बातें हमारे बीच में आती हैं एक मोटिवेशन मिलता है आज हमारे भारत देश में बहुत सारे किसान हैं और उनके बच्चे भी हैं लेकिन बहुत कम लोग इस पोजीशन को पाते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अगर किसान हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं एक अच्छे पोजीशन पे ले जा सकते हैं जैसे डॉक्टर पाटिल जी हमारे बीच में है एक किसान का बेटा होने के नाते अपनी मेहनत से अपनी कड़ी लगन से वो इस पोजीशन पे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है तो डॉक्टर पाटिल जी बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में नमस्ते नमस्कार रमेश जी जी जी नमस्कार कैसे हैं? है हाँ, मैं ठीक हूँ सर और आपको <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया आपके साथ बात करने का, मेरा करने का जी, तो जी, जी। मैं आपका दिल से आभारी हूँ डॉक्टर पाटिल मैं ये जानना चाहूंगा आज के इस विषय में जैसे आपने कहा की कॉटन के बारे में हम लोग बात करते हैं क्यूँकी कॉटन एक ऐसा भारत का एक फार्मिंग जो है एक मुद्दा है और इसको भारत का है एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है जिसको कपास कहते हैं मराठी में कापूस हिंदी में कहते हैं ऐसे अलग अलग भाषा में अलग अलग यूज से जानते हैं और इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल एंड हमारे कपड़ों में यूज़ होता है और भी अन्य चीज़ों में भी इसकी बहुत यूज़ होता है तो इसके बारे में आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम लोग पूरा तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि भारत में जो कॉटन है इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? है नमस्कार रमेश जी आपने आज हम कॉटन कॉटन के ऊपर बात करेंगे एक ऐसा क्रॉप जो इंडियन इकोनॉमी इंडिया में तो इसका इम्पोर्टेंस है, है साथ साथ सारे विश्व में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम, कौटन कौटन, पहल, हम के बात करने से पहले हम भारत में कॉटन और कॉटन इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है इस, इसके ऊपर तो जे कुछ साल, पहले जो साल या लगभग थर्टी टू परसेंट जी डी पी यहाँ से ही जाता था सारे, सारे लोग जो धनवान थे वो भारत से ही होते थे वो वो उस टाइम बोलते की भारत सोने की चिड़िया है तो साइन तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भारत सो, भारत भारत के सोने, सोने की क्यों थी? तो इतना मॉडर्न था कि इत, उसमें इतना रेवेन्यू जनरेशन होता था वेल्थ जनरेशन होता था कि हमें, हम सोने की चिड़िया के रूप में आगे आते थे तो उसमें उस एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्री इंडस्ट्री में कॉटन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्रॉप था स्पाइसेस और कॉटन mm -hmm. ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ तो तो कॉटन क्या है क्या क्रॉप है कॉटन इंडस्ट्री क्या है देखिए देखिए सर कि कॉटन जो है जो बात जो उसको एक इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप माना जाता है नॉट ओनली इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है हाँ। तो इसी पता है कि ये जो कॉटन है ना वो बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कॉटन फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो कॉटन फार्मिंग का अलग चीजें है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अलग चीज है तो भारत दोनों में आती है स्पेशली गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका ओडिशा आंध्र प्रदेश ये जो स्टेट्स है यहाँ पे काफी ज्यादा पैमाने पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे होती है तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है यानी देखिए कि 10-12 जो स्टेट्स गुजरात से महाराष्ट्र जैसे पता है तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटक उड़ीसा आंध्र प्रदेश इन स्टेट्स में कॉटन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत बड़ी किसानों की संख्या इस कॉटन क्रॉप के ऊपर डिपेंड तो ये आपको दर्शाता है कि कॉटन का महत्व इंडियनों में क्या है लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में आना कि अभी आशुशन आशुशन इंडिया जो है। hmm. एक, एक, कि एक लाख बेल्स इस टाइम इस टाइम कम हो गया महाराष्ट्र का एट्टी थाउजेंड बेल्स टाइम कम हो गए तेलंगाना था की फोर लाख बेल्स इस टाइम कम होंगे आंध्रा का था कि वन लाख हो गए कर्नाटक का था 75,000 बिल्स कम हो पुरी को कॉटन एसोसिएशन ऑफ ने किया था कि कि कि कॉटन कॉटन प्रोडक्शन सारे में कम हो जाएगा। तो एक तरफ तो एक एक तरफ वार्निंग बेल है ना, कि हम देखते कि, का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में और एक तरफ देख रहे की कॉटन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये दिखाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है कि स्टडी की ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब है, है तो की की रहा है, हमें पता चला की वॉटर का जो प्रॉब्लम है वॉटर स्के बड़ा रीजन था बड़ा रीजन है कि कॉटन का रिडक्शन वॉटर ही नहीं था इन स्टेट को भी कॉटन को ज़्यादा वाटर वाटर <laughs> वाटर वाटर कॉटन कॉटन कॉटन कॉटन को को जो है है। रेगुलरली लगता हम्म हम्म हम्म का का इसके जितना अगर नहीं हो, तो तो कौट आ सकता तो हमने देखा कि कि के बिगेस्ट बिगेस्ट रीजन था प्रोडक्शन कम होने उसके साथ साथ और एक रीजन आँगा, आँगा, आँगा, आँगा किया कि भी था वॉटर का प्राइस तो प्रॉब्लम एक एक इतना था की फार्मर्स ने हंड्रेड परसेंटन कॉटन का हार्वेस्टिंग किया जी जी कई कई तो फार्मर्स ने सेवेंटी परसेंट इसका हार्वेस्टिंग किया हम्म पानी की कमी के वजह से तो हाँ वो थर्ड और फोर्थ वो ली नहीं क्योंकि तो वाटर भी नहीं तो तो आता ही नहीं था नहीं। तो इतना इंडियन इकोनॉमी में, देखा कि ये तो सारी, है एक में। सारी फार्मिंग कम्युनिटी कई स्टेट के भारत की उसके डिपेंड्स है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज तो दन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री नेक्स्ट टू तो एग्रीकल्चर अगर आपने की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखेंगे कि उसके बाद जो कोई लेक्स आता है वो टेक्सटाइल रहता है सारा रेवेन्यू जनरेशन इतना सारा डिपेंडेंसी इतना सारा, सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल इज द बिग नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर तो कॉटन तो का कॉटन प्रोडक्शन कम होना इज अलार्मिंग स्टेज तो हम इसको इस तरह से देखेंगे की कॉटन प्रोडक्शन कॉटन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री डॉक्टर मतलब पाटिल जी, जी, जी।, हाँ, जी। आ, की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इंडियन कॉटन इंडस्ट्री के बारे में उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी आपने बताया और आपने शुरू में इतिहास भी बताया की इंडिया का जो कॉटन था वो सब जगह जाता था और इंडिया का जो फार्मिंग सिस्टम था वो बहुत ही सुंदर था और हाई क्वालिटी का जो है वो था जिसके वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था आ, कहने का भाव ये था कि वहाँ पर इतना अच्छा फार्मिंग होता था कि यहाँ से सारी दुनिया में चीज़ें चली जाती थी और सारी दुनिया को इंडिया के द्वारा कॉटन प्रोवाइड किया जाता था तो चलिए कॉटन ही नहीं आपने कहा मसाले भी यहाँ से ही जाते थे आ, बहुत ज़्यादा जो है मसाले यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे और कॉटन भी तो आइए इसी विषय को और जानने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुनाएं और डॉक्टर पाटिल जी हमारे साथ अपनी अनुभव को शेयरिंग कर रहे हैं इंडियन कॉटन इंडस्ट्री के बारे में सुनते रहो मुस्कराते रहो देख समा है सुहाना बीर दिल से चला केुक जना मस्ताना देख समा है सुहाना समीर दिल से चला के ही ही। हाँ सुख जना पिगा है मस्ताना <स्थारी> कोई देख नशीली आखे मलमल के दिल कैसे बने न जीवाना क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करुवाना ओ, ओ निगाहें मतदाना एक समा है दिल रुना चला के, हाँ जरा झुक जाना पे मत मस्ताना। <misterisation> दामन बचाना मेरे हाथों से हर के गले से लग जाना जले सितारे जिन बातों से सुन जा वही सना दामन बचाना मेरे हाथों से हर के गले से लग जाना जले सितारे जिन बातों से सुन जा वही गहे मस ताना देख समा है सुहाना तीर दिल से चला गे हाँ जरा धुख जाना पफो नि गहे मस बसकी के दियों को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना साहत का ना माने दे यही प्यार का जमाना बसकी के दियो को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना न माने दे यही प्यार का है जमाना तो सो निगा मत तना देख समा की दिल से चला गे हाँ जरा जाना भूत जनासो निगाहे मच तना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और डॉक्टर पाटिल जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं एक वैज्ञानिक है शोधकर्ता है तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं आज कॉटन इंडस्ट्री के बारे में तो कॉटन जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बताइए कि कॉटन जब बाहर हम लोग बेचते हैं तो उसका इकोनॉमी या उसका डायनामिक क्या है उसके बारे में पाटिल जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें जी रमेश जी तो कॉटन एक्सपोर्ट जो है ना वो एक बड़ी चीज है इंडिया में. Export, इंडिया में कॉटन एक्सपोर्ट ऑफ द बिगेस्ट प्ले प्लेयर इन द वर्ल्ड वर्ल्ड कॉटन इकोनॉमी हम काफी पैमाने पे कॉटन का एक्सपोर्ट करते अभी नहीं कई सालों से अभी, अभी क्योंकि आपने आपने एक बात सुना था सिल्क रूट नाम का हाँ। जो काबुल से आके धाका धाका तक था, था? था। का का जो कपड़ा है, वो किधर जाता था, तक जाता था। तो अभी नहीं हम तो बरसों से हमने से हमने हम करते सारी दुनिया में। लेकिन अभी इस साल क्या हुआ कि की कॉटन ऑस्टि इंडिया ने देखा कॉटन ऑस्टिट ऑफ इंडिया ने देखा कि इस साल फोर्टी लाइक फोर्टी सेवन लैक्स बेल्स लाख लाख बेल्स तक हमारा हुआ है। हमारा हमारा कॉटन एक्सपोर्ट so, हुआ है था 69 अभी इस साल अच्छा, च्छा, च्छा। अगर तो लिंक रहती है एक्सपोर्ट में अगर इसका इसका असर डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी होता है और कॉटन फार्मर के ऊपर भी होता है तो हमने देखा की इसका रीजन क्या है तो हमने देखा की इसका जो रीजन है एक तो मैंने बताया की कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया है अगर आपके पास कॉटन प्रोडक्शन नहीं है तो बस है है तो मार्केट में जाने का सवाल ही नहीं आता होता। तो एक एक मेन रीजन रीजन रीजन प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन और हमने देखा कि क्यों क्या-क्या लोअर दूसरा एक, एक वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा होता है अगर कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बाहर से जो पैसा आने वाला उसके भी है। तो अगर नहीं होगा उसके ऊपर तो पैसा मिलना था उस कम मिलने की मिलने की वजह से मिलेगा आसार ज्यादा हो जाता है अच्छा, अच्छा, से से, जो मार्केट में रिस्क होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है तो दूसरा रीजन था और इससे वजह से लो प्रोडक्शन और करेंसी फ्लैक्चुएशन इस तरह के रीजन है कॉटन एक्सपोर्ट में असर तो हो रहा हो रहा था और इसके साथ और एक आशर आशर जाता है कि वर्ल्ड मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि ये लोग कंटिन्यूसली रेगुलरली हमें सप्लाई नहीं कर सकते देखिए मार्केट में क्या होता है कब आपका रिलेशनशिप बढ़ जाता है दूसरे पार्टी के ऊपर जब उनको उनको क्वालिटी और सप्लाई का अश्योरेंस हो जाता है अगर उनको इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो से हो है कि ये हमारा अलार्मिक इंडियन जो कॉटन प्राइसेस है वो काफी हाई है मार्केट तो वो भी अनकम्पिटेटिव प्राइस अनकटिटिव की तरफ आ जाता है तो लो प्रोडक्शन प्राइस फ्लक्शन और जो इंडस्ट्री डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकता इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना उसका असर हो रहा है तो इसको हमें जल्दी से देखना पड़ेगा ये जो रीजन है इसके साथ साथ अलग और कोई रीजन है क्या वो देख के उसको एक्टिफाई करके हमें कोशिश करनी तो चाहिए की ये इंडस्ट्री फ्लरिशोट बढ़े क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी इंडस्ट्री फ्लरिश डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को और खास जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी पता चल रहा होगा की कॉटन डायनामिक्स के बारे में जो बातें आपने बताई वो पिछले साल के मुकाबले इस साल में बाईस बेल्स है वो कम हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं नंबर है जिसके वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सभी के बीच में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है तो आपने इसके कुछ रिसर्च कारण भी बताए कि इसमें जैसे कि पानी की कमी है दूसरा मार्केट में इसकी जो है रेट ऑफ रेट जो है उसमें फ्लैक्चुएशन है और साथ ही साथ जो किसान इसको लगा रहा है वहाँ पर उसको जो है महंगा पड़ रहा है या कहीं ना कहीं उसको जो है कम लागत में उसको करना पड़ रहा है या पानी की कमी की वजह से उसको महंगा पड़ रहा है काफी चीजें इसमें है जो आपने अपने भावनाओं के साथ हमें व्यक्त किया है लेकिन फिर भी एक अलार्म है इसके ऊपर हम सभी को मिल काम करना होगा क्यों ऐसा हो रहा है और इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है आने वाले समय में हम इस इंडस्ट्री को जैसे आपने कहा कि खेती के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है तो ये एक बहुत गहरा संबंध है खेती और टेक्सटाइल के साथ में तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर पहले से इसमें अच्छा काम कर रहा है तो अभी भी करना चाहिए आ, लेकिन वही है कि बात वहां पर आकर रुक जाती है कि क्या हुआ है आ, किस कारण से हम लोग पीछे जा रहे हैं उस कारण को फिर से हमें एक बार रिवाइव करना होगा या पानी की वजह से हो रहा है तो पानी का कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं या कम लागत में या कम पानी में भी हम लोग इसको अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं कि कापूस अच्छी तरह से उपजाऊ बना सकते हैं कि इसके ऊपर भी अगर विचार करना पड़ेगा हमसे भी को माना ऑलराउंड से चारों तरफ से हमको देखना पड़ेगा कि किस कारण से ये चीजें हैं कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी एक एक करके हम लोग इसको तोड़ निभाएंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में वो फिर से हम लोग उन चीज़ों को गैलअप कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब जो है बहुत ही रिसर्च करके हमें कुछ बातें सुना रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में एक और सवाल में पूछना चाहूंगा कि जैसे वर्ल्ड कॉटन मार्केट जो है पूरी दुनिया का एक कॉटन मार्केट है उसमें इंडिया का क्या पोजिशन है इंडिया किस जगह पे खड़ा होता है मुझे काफी अच्छा सवाल है जैसे की मैं आपको बता रहा था की इंडिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है कॉटन एक्सपोर्ट वर्ल्ड काटन इकोनॉमी में इंडिया इंडिया को शुरू से ही इंडिया हैज़ कंपटीशन इन कॉटन एक्सपोर्ट है वियतनाम से पाकिस्तान से इंडोनेशिया से इन, इन कंट्री से भारत को तो हमेशा ही मार्केट uh, हमेशा ही कॉटन एक्सपोर्ट में कंपटीशन था स्पेशली ब्राजील से uh, था तो जब हमने इसके ऊपर ज्यादा स्टडी की तो हमें हमें पता चला की चाइना जो था चाइना भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर था कॉटन एक्सपोर्ट का हम चाइना को लगभग मिलियन डॉलर का हमारा क्रेड था चाइना के साथ इसी सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट में mm -hmm. तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन था लेकिन लास्ट एक दो साल में हमने देखा कि चाइना जो हमसे कॉटन एक्सपोर्ट ले रहा था हमारा जो लार्जेस्ट इंपोर्टर था वो धीरे धीरे ब्राजील के पास जा रहा है चाइना अब भारत से ज्यादा ब्राजील के साथ ट्रेड कर रहा है चाइना कॉटन एक्सपोर्ट में जो जो जो वो भारत के साथ करता था तो धीरे धीरे भारत का जो पोजीशन था वर्ल्ड मार्केट में वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में वो ब्राजील ले रहा है तो हमें ये भी देखना चाहिए ऐसा क्या हुआ जो चाइना हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्टर था कॉटन कॉटन का।, का वो अभी ब्राज़ील कैसे हो गया तो जब हमने इसके ऊपर ज्यादा स्टडी की तो देखा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस कहा कि भारत का जो कॉटन है वो इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो चुका है हो रहा है इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो भारत इंडियन गवर्नमेंट जो जो डिफरेंस हो रहा है चाइना चाइना का ट्रेड चाइना और इंडिया का ट्रेड डिपिस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर काफी सारे काफी सारे चीजें उसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी वजह से ये जो ट्रेड डिपिट है और जो यो जो चाइना का ब्राजील के साथ जो ट्रेड बढ़ रहा है इंडिया का कम होके उसको कैसे रिवाव कर सकता है तो इसके ऊपर काफी सारा काम चल रहा है भारत देख रहा है कि इसको क्या कर सकते हैं तो इसके, इसके, इसके एक, एक टेज भारत एक, एक, एक तो को बहुत हो रहा है जो थ्री पॉइंट फाइव टू टेन परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट टू टेन परसेंट इंडिया को ज्यादा टैरिफ का हो रहा है पाकिस्तान, इंडोनेशिया इन कंट्रीज से और और दूसरी चीज इसमें एक बात हुई कि कि जो जो अभी रिसेंटली देखा चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है जो जो कई सारी चीजों पर जो, जो चाइना के ऊपर टारे बढ़ा है चाइना उनके ऊपर टारे बढ़ा देता है तो इसके वजह वजह से से भी भी इंपैक्ट हो रहा है चाइना का इम्पोर्ट ब्राजील के से बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां का प्रोडक्शन उस ब्राजील में कॉटन का बहुत बढ़ रहा है तो ये अच्छी चीज नहीं है भारत के लिए भारत का एक अच्छा पोजिशन था भारत का जो कपड़ा था भारत का जो कॉटन है उसको एक अलग तरह की में कम पड़ रहे है क्या क्या हमारा प्राइसेस रियली कॉटन एक्सपोर्ट में कॉटन वर्ल्ड कॉटन में ज्यादा हो रहे हैं क्या इसका क्या रीजन है क्या रीजन है और हम और बेहतरीन करने के लिए क्या कर सकते है जिसकी वजह से हमारा जो और एक बात थी इसमें से ये देख कैसा डायनामिक्स है जब हमारे इंडिया इंडिया इंडिया और और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस में, में यह, यहाँ पे इस इस के पार्ट में काफी सारे ग्रोवर थे हर प्रोड्यूस होता था हुँ. लेकिन काफी सारे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल थे वो पाकिस्तान में चले गई अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी उस तरफ तो इंडिया एंड वर्ल्ड इंडिया एक हमेशा ही अच्छी पोजीशन में, था, और था, है, और रहेगा में। इंडिया के बिना वर्ल्ड कॉटन इकोनॉमी फुलफिलमेंट नहीं आ सकता <laughs> तो भारत को देखना पड़ेगा की कैसे हम कॉटन का जो पुराना पोजिशन था हमारा वो तो कैसे बढ़ा सकते है जैसे की हमने बताया कि अगर वॉटर का प्रॉब्लम है वाटर तो uh, ज्यादा uh, है, और पे है तो वहां का कम जगह जा, जा, दे सकते हैं वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते है अगर इसका प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्वालिटी में तो वो प्रॉब्लम कैसे सुधार सकते हैं अगर प्राइस में इसका प्रॉब्लम है तो प्राइस प्राइस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर इसका करेंसी फ्लक्चुएशन में आ रहा है तो करेंसी फ्लक् कैसे कम कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सारी चीजें इनके ऊपर काम कर रहे हैं इसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है और धीरे धीरे अभी पोजिशन भी रिवाइव हो रही है तो हम यही कह सकते हैं कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है कंट्री कंट्री है है वर्ल्ड कॉटन मार्केट में तो हमें हमें ये जो का जो का स्टेटस उसको मेंटेन करना करना चाहिए करना पड़ेगा डॉक्टर पाटिल जी ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाई अगर ध्यान से सुन रहे हैं और खास जो इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हमें भी पता चल रहा है की इंडियन मार्केट जो कॉटन की बात आ रही है कपास की बात आ रही है वर्ल्ड कॉटन मार्केट में इंडिया का लेवल जो है पहले जैसा अभी थोड़ा सा डगमगा गया है लेकिन फिर भी इन फ्यूचर हम लोग अपने पोजीशन पे स्टैंड हो जाएंगे क्योंकि इंडिया हमेशा से जो इन चीज़ों को करता रहा है इसलिए ये चीज़ें हो रही है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च का Uh, समय मिला है हम सभी को रिसर्च करना पड़ेगा और रिसर्च के बाद ये चीज़ें फिर से वापस हम लोग स्टैंड uh, बाय कर सकते हैं और बहुत बड़ी इसमें जो है uh, चीज़ें अगर देखें तो पानी की एक बात आ रही है और दूसरा टैरिफ की बात आप कर रहे थे तो ये दो चीज़ों को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों पर अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें फिर से वापस सेम पोजिशन पर इंडिया जो है वापस आके खड़ा हो सकता है और बहुत ही अच्छा लगा आपने जो वर्ल्ड मार्केट सर्वे के बारे में बताया इंडियन इंडिया का जो स्टैंड है वो कहाँ पर है और इसमें बीच में अभी ब्राज़ील और चाइना की जो बातें आपने बताई ब्राज़ील फिर से वापस अपना कॉटन इंडस्ट्री के साथ साथ जो काम कर रही हैं वो एक चीज आपने सामने बताया है और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग उन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अभी रिसर्च का टाइम आ गया है हम सभी को एक बार फिर से रिवाइव करना पड़ेगा इंडिया को फिर से कॉटन मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में अपना पोजिशन कायम रखने के लिए तो चलिए साथियों Uh, अभी जो हमने बातें की और भी बातें इसी विषय पर कॉटन इंडस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है क्या महत्वता रखता है कॉटन इंडस्ट्री कपास का जो कंपनी है कपास की जो बातें हैं वो हम लोग आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो न रहो जिंदगी हसने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं जिंदगी हसने गाने के लिए है पल दो पल दो पल थैंक यू न मैं हूं किशोर भानसली जूनियर देवंद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो पॉइंट <laughs> नमस्कार समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सुन रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर पाटिल जी हमारे साथ है एक अच्छे वैज्ञानिक है एक अच्छे रिसर्चर है एक अच्छे ऑब्जर्वर भी है साथ ही साथ हर विषय को लेकर वो बहुत बारीकी से काम करते हैं जैसे पिछली बार भी हमने उनसे बातें की थी काजू के ऊपर तो उनका काफ़ी अच्छा जो है थारली उनका जो स्टडी रहा और बारीकी से उन्होंने काजू का इंडस्ट्री क्या है वो बताया था और उसके बाद में हमने फॉरेस्टिंग अकाउंटिंग के बारे में उनसे बातें की थी काफ़ी डिटेल में उन्होंने उन सारी चीज़ों को किस तरह से फॉरेस्ट अकाउंटिंग क्यों होना चाहिए जंगलों में पेड़ की गिनती क्यों होना चाहिए गिनती होने के बाद क्या हो सकता है उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया था और वो चीज़ें हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभावित करते हैं प्रभाव डालते हैं ये सारी बातें हमने उनसे सुनी थी तो आज हम लोग कॉटन इंडस्ट्री के बारे में कपास के बारे में हम लोग उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है उन्होंने बताया कॉटन एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया और कॉटन का डायनामिक क्या है क्या इसके पीछे का रीज़न है जो कॉटन हम लोग पैदा करने में पीछे हो रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू क्यों हमारा जो है आ, पीछे जा रहे हैं हम लोग वो भी हमने कोशिश की जानने की अब आइए एक बात और पूछना चाहूँगा अब पाटिल साहब मुझे ये बताइए कि काटन इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है कॉटन इंडस्ट्री का महत्व क्या है है है वो वो हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताइए। हाँ देखिए जैसे हम कहा कि हमारा जो देश एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड क्यों कह क्योंकि के ऊपर काफी ज्यादा लोग डिपेंड जी उसमें से बहुत ज्यादा जनरेशन होता है जैसे <laughs> 60 -65 <laughs> तो एग्रीकल्चर के बाद जो जो जो जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो टेक्सटाइल तो आपको इसका महत्व लगभग समझ में आ जाए क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल का नंबर आता है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कुछ भी गलत हो क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंड है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इनपुट क्या है बेसिक इनपुट कब टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी जब कॉटन का प्रोडक्शन अगर कॉटन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या करेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो इसके वजह से हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम्स है वो, वो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है तो कॉटन एंड कॉटन फार्मर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रमेश जी दो ही लाइन इस पर इसका इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी दर्शाते हैं एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री है तो टेक्साइल इंडस्ट्री तो इससे इससे ही आपको हमको पता चलता है कि क्या लेकिन इसके साथ साथ जैसे तो मैंने आपको आप मैंने आपको आ, आ, हम बात कर रहे थे कि टेक्साइल इंडस्ट्री का बेसिक जो है वो कॉटन है और कॉटन है अभी प्रॉब्लम में कॉटन का प्रोडूशन कम हो रहा है अगर कॉटन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका इसका डायरेक्टली असर तो तो है वो तो तो जो, जो, जो कॉटन तो जो जैसे बताया की कॉटन एक्सपोर्ट कॉटन एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसके ऊपर क्या रीजन है कैसे कर रहे हैं काम तो चल रहा है लेकिन गवर्नमेंट को इसको काफी सूझबूझ के साथ इसको ऊपर देखना पड़ेगा कॉटन की प्रॉब्लम्स क्या हैं तरह से कर कर सकते उससे और, अच्छा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो अच्छे दामो में उसको प्रोसेस करके इंटरनेशनल मार्केट में ला जाए तो सारा चैन है सारा चैन है और इसके साथ साथ जो, जो जैसे हम बता रहे थे कि जो ग का, का तो बहुत, बहुत तो लास्ट टाइम भी हम बहुत बात कर रहे थे कि भारत को अगर किसान का इनकम डबल करना है तो ये सारे छोटे छोटे, छोटे चीजें है उसको सोल्व करनी पड़ेगी जैसे की लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम ये जो हमारे न्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पो डिफाइन हुई उसमें हमें देखा की फर्स्ट टाइम की कमोडिटी स्पेसिफिक हम उसको हम कमोडिटी पेसिफिक हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मार्केट पैसिफिक इंडस्ट्री काम कर रहे हैं तो रमेश जी कॉटन कॉटन एक क्रॉप है इंट, इंट, इंट, इंट, इंट, इंट, है और तादाद बहुत ज्यादा है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसको प्रब्लम, प्रब्लम की, प्रब्लम की प्रब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये सारा चेन सारे जो चैन है वो सस्टेनेबल हो जाए और इसके साथ साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया का सुपर पावर बनना है तो एग्रीकल्चर की बिना नहीं हो सकते उनको भी ग्रोथ करना उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करना उनको भी प्रोसेस बढ़ाना उतना ही इम्पोर्टेंट है तो सर ऐसे हम कह सकते कॉटन इज द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए ख्याल रखना पड़ेगा हमें कॉटन को थर्मोल का ख्याल रखना पड़ेगा पड़ेगा उनको प्रॉब्लम करने पड़ेगे, उनका का सोचना पड़ेगा. तो अगेन उसका जो कंजम्शन है जो और तो हमें ये सारी चीजें ताकि हम एक सस्टेनेबल और एक अच्छा माहौल देश में तो जैसे जैसे कि इस कि इस की प्रॉब्लम्स ना हम हम ये कह सकते हैं हैं सर काम कर रहे और भी काम करना पड़ेगा इस, को सस्टेनेबल करने के जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कॉटन का इम्पोर्टेंस क्या है कपास का, का महत्व क्या है वो आपने बताया और फिर से हम सभी लोगों को एक जो है आ, सामने जो हमारा होमवर्क है मुझे लगता है कि हमें कॉटन इंडस्ट्री को फिर से ग्रो करना पड़ेगा फिर से उन सारे किसानों को जो लोग कपास उगाते थे उन्हें फिर से प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि भाई आप कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपका इम्पोर्टेंस है और आप कपास उगाइए कपास को लगाइए और भारत देश का जो इम्पोर्टेंट खेती है वो कपास है ये उन्हें समझाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आपने इस विषय को लेकर काफ़ी अच्छी तरह से रिसर्च किया है और सरकार भी इस पे शायद सोच रही होगी और सोचकर इसके लिए सरकार भी कुछ विशेष योजनाबद्ध तरीके से किसानों को मोटिवेट करे और आगे बढ़े कि कापास कपास को ब लगाएँ कपास को बढ़ाए कपास भारत में ज़्यादा उगाएं ऐसी जो एक योजना अगर बना देती है स्पेशली तो मुझे लगता है कि हमारे किसान बंधु जो खास किसी वजह से भयभीत है कॉटन इंडस्ट्री में आने के लिए वो लोग फिर से वापस एक नए जोश के साथ नए उत्साह के साथ इस क्षेत्र में आएंगे और कपास को जो है फिर से अपना भारत का जो वर्ल्ड मार्केट में जो स्टैंड है उस स्टैंड को फिर से मजबूत करेंगे और उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आशा करता हूं डॉक्टर पाटिल साहब आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया हमारे सभी किसान भाइयों को और ख़ास करके जो हमारे श्रोतागण इस वक्त समय की मांग कार्यक्रम को सुन रहे हैं जिसमें हम लोग अलग अलग विषय को लेकर खास करके बात करते हैं टिपिकल किसी एक विषय को लेकर बात करते हैं ताकि उसमें पूरी जानकारी आपको भारत और विदेश में क्या स्ट्रक्चर है उस विषय को लेकर वो सारी बातें हम आपको देने की कोशिश करते हैं और आशा करता हूं आज के इस एपिसोड में जैसे हमने कपास के बारे में बातें की कपास फैक्ट्री के बारे में बातें की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बातें की और इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं हो रहा है और वर्तमान में किस तरह से हमारा भारत देश के साथ कौन कौन से देश और कॉम्पिटिशन में है कपास को लेकर वो सारी बातें हमने आपको बताने की कोशिश की और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ होगा कॉटन इंडस्ट्री क्या है इसका इतिहास क्या था इसका भूगोल क्या है और इसका भविष्य क्या है वर्तमान क्या है वो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर की हैं चलिए फिर भी कोई बात अगर रह जाती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमसे सीधे जुड़ सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं तो एक बार डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विषय को लेकर आने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितने बात आपने रविवार को फिर हम मिलेंगे इसी समय कुछ नए विषय को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसी तरह आपको पूरी जानकारी देंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्कुर जो तो वाली माता माता तेरी जे बांध पहाड़ा वाले, लिए मेहरा जग है एक पंजारा सारा जग है एक पंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रसता पर बंबा रस था पर मैं रह ना पाया शेरवाले मिल बाती तेरे पत्र में मिल गई साथी सुने मन में जल गई पाती तेरे पत्र में मिल गई साथी मुह खोलू से मांगू बिन मांगे सब पाया शेरा तेरे सारे पुजारी तूने सबको दर्शन देके तूने सबको दर्शन दे अपने गले लगाया शेरा बोलो वो सारे बोलो वो आते बोलो वो जाते बोलो वो कष्ट निवारे वो पार उतारे देवी माँ भोनी भरते छोली